टॉक जिन खो जा नंबर 15 भगवान श्री एक सवाल है छह शरीरों के बारे में आपने समझाया कृपया यह बताएं कि निर्वाण काया में शून्य शरीर में नाम बीग को कौन जानता है कैसे जानता है नहीं ये सवाल नहीं ये सवाल नहीं उठेगा ये सवाल ना उठेगा ना बन सकता है क्योंकि जब हम कहते हैं कि ना होने को कौन जानता है तो हमने मान लिया कि अभी कोई बचा फिर ना होना नहीं हुआ क्या नान बीन के संबंध में फिर कुछ भी रिपोर्टिंग संभव नहीं होगी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती कोई रिपोर्टिंग नहीं होती ऐसा होता है जैसे रात को तुम सोते हो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 पदार्थ भी नहीं था अनुभव भी नहीं था ज्ञान भी नहीं था मैं भी नहीं था अहंकार भी नहीं था जगत भी नहीं था परमात्मा भी नहीं था नहीं था ये क्योंकि ये हमारे छतमे की सीमा रेखा बनती है, क्या था तो एकदम चुप हो जाए उसको नहीं कहा जा सकेगा इसलिए ब्रह्म तक खबरें दे दी गई इसलिए जिन लोगों ने ब्रह्म के बाद की खबरें दी खबर तो निषेधात्मक होगी इसलिए वो हमको निगेटिव लगे जैसे बुद्ध बुद्ध ने बड़ी मेहनत की उस के बाबत खबर देने की इसलिए सब नकार है इसलिए सब है। इसलिए सब निषेध है, है आनंद है, है, है। यहां तक चलता है यहाँ तक पॉजिटिव असर्शन हो जाता है हम कह सकते हैं ये है ये है ये है बुद्ध ने जो जो है नहीं है उसकी बात करनी वो सातमे की बात करने की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 हमारा जो अनुभव है उससे तालमेल खाती हुई चीजें मिल जाती है समझ लो कि एक आदमी एक एक महासागर में एक छोटा सा दीप उस दीप पर एक ही तरह के फूल खिलते हैं छोटा दीप है। एक ही तरह के फूल खिलते हैं दस पचास लोग उस द्वीप पर रहते हैं वो कभी बाहर नहीं गए तो वहां से कोई यात्री जहाज निकल रहा है और एक उनमें कोई बुद्धिमान आदमी है वो उसको अपने जहाज पर ले आता है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 तो खबर देना और मुश्किल हो जाए क्योंकि कोई तालमेल नहीं बैठता कि वो कैसे खबर दे क्या कहे वहां क्या देखा उसकी भाषा में उसे कोई शब्द ना मिले ठीक ऐसी स्थिति है पांचवें तक हमारी जो भाषा है उससे हमें शब्द मिल जाते पर वो शब्द ऐसे होते हैं कि हजार फूल और एक फूल का फर्क होता है में से भाषा गड़बड़ होनी शुरू हो जाती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 तब आप गबरा जाएंगे क्योंकि आप कितना ही सोचें सीमा रहेगी आप और बढ़ जाएं, और बढ़ जाएं, अरब खरब संख्या टूट जाए मील और प्रकाश वर्ष समाप्त हो जाएं, जहां भी आप रोकेंगे फौरन सीमा खड़ी हो जाएगी असीम का मतलब हमारे मन में इतना ही हो सकता है जिसकी सीमा बहुत दूर है ज्यादा से ज्यादा इतनी दूर है कि हमारी पकड़ में नहीं आती लेकिन होगी तो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 क्योंकि जो भी मैं लिखूंगा वो गलत हो जाएगा जो मुझे लिखना है वो मैं लिखी ना पाऊंगा और जो मुझे नहीं लिखना है उसको मैं लिख सकता हूं लेकिन उससे मतलब क्या है तो जिंदगी भर टालता रहा नहीं लिखा नहीं लिखा नहीं लिखा आखिर में मुल्क ने परेशानी किया तो छोटी सी किताब लिखी पर उसमें पहले ही लिख दिया कि सत्य को कहा कि वो झूठ हो जाता है पर सेवेंथ सात में सत्य की बात है सभी सत्यों की बात नहीं है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 हमारा सारा का सारा शब्दों का विस्तार इन तीन ध्वनियों का विस्तार है तो रूप ध्वनिया तीन है आ ऊ आ, आऊ और म में कोई अर्थ नहीं है। अर्थ तो इनके संबंधों से तय होगा आ जब अब बन जाएगा तो अर्थपूर्ण हो जाएगा मां जब कोई शब्द बन जाएगा तो अर्थपूर्ण हो जाएगा अभी अर्थहीन है आ ऊ मां इनका कोई अर्थ नहीं है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 कभी नहीं किया अब बुद्ध के साथ दस दस हजार साधक बैठे महावीर के साथ चालीस हजार भिक्षु और भिक्षु थी छोटा सा बिहार वहां चालीस हजार आदमी एक साथ प्रयोग कर रहे हैं दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। जिस बेचारे बड़े अकेले मोहम्मद का फिजूली समय जाया हो रहा है ना समझो स लड़ने में यहां एक स्थिति बन गई थी कि ये बात अब लड़ने की नहीं रह गई थी ये खत्म हो चुका था वहां यहाँ चीजें साफ हो गई थी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 संबंध में थोड़ी सी बातें कल मैंने आपसे कही उस संबंध में थोड़ी सी और बातें जानने जैसी है एक तो कि ओम सातवी अवस्था का प्रतीक सूचक है वो उसकी खबर देने वाला है प्रतीक है सातवी अवस्था का सातवी अवस्था किसी भी शब्द से नहीं कही जा सकती कोई सार्थक शब्द उस संबंध में उपयोग नहीं किया जा सकता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 साधक प्रयोग करे तो दो परिणाम हो सकता जैसा कि आपको याद होगा मैंने कहा कि चौथे शरीर की दो संभावनाएं सभी शरीरों की दो संभावनाए यदि साधक ओम का ऐसा प्रयोग करे तो उस ओम के द्वारा तंद्रा पैदा हो जाए निद्रा पैदा हो जाए किसी भी शब्द की पुनरुक्ति से पैदा हो जाती किसी भी शब्द को अगर बार बार दोहराया जाए तो उसका एक साघात